ओह oh. कक्षा में न्याय दर्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सबके पास ये पुस्तक दी गई है और जो भी इस कक्षा में बैठते हैं वो इसको साथ में लेकर के आएंगे। दर्शनों का सामान्य परिचय आप सबको होगा। दर्शन हमें कुछ दृष्टि देते हैं कुछ जनाते हैं दिखाते हैं ताकि हमारा ज्ञान समझ ऐसा बन सके कि मुक्ति की प्राप्ति हो सके और वैदिक दृष्टि से हमारी ऋषि परंपरा में ज्ञान से ही मुक्ति की बात है इसलिए छो दर्शन जो कि मोक्ष शास्त्र हैं, मुक्ति की तरफ ले जाने वाले कई बार साधकों के मन में ये बात आती है लक्ष्य ईश्वर का मुक्ति का बन गया और उसको बताने वाला योग दर्शन है तो ठीक है योग दर्शन को हम पढ़ लेंगे संपूर्ण विधि विधान योग दर्शन में आ गया है अन्य कुछ पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है प्रथम दृष्टिया ये ठीक है कि योग दर्शन में पूरा विधान बता दिया गया है लेकिन उस विषय की व्यापकता और उस पर हम ठीक तरह चल सकें इसके लिए अन्य दर्शनों का पढ़ना भी आवश्यक है ये छह दर्शन कुछ अलग अलग चीजों के लिए नहीं है ये संपूर्णता को देने वाले हैं। योग के साथ में सांख्य का भी महत्व है उस तो समान धरातल पे बात करते हैं तो सांख्य के द्वारा बहुत सी बातें हमें ऐसी स्पष्ट होती हैं, जो कि योग दर्शन में हमें नहीं मिलती है एक दूसरे को पुष्ट करते हैं ये तो कईयों के मन में आता है कि भई हम केवल दो दर्शन पढ़ लें योग दर्शन और संख्य दर्शन दो समान शास्त्र हैं हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा काफी कुछ प्रशस्त हो जाता है लेकिन इन दर्शनों को भी अच्छी तरह समझने के लिए हमें अन्य दर्शनों की भी आवश्यकता होती है अब कुछ लोग और आगे बढ़ जाते हैं कि मुक्ति प्राप्ति करनी है ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो ब्रह्म सूत्र यानी वेदांत दर्शन को भी पढ़ना चाहिए उसमें ब्रह्म के बारे में बताया गया है मुक्ति के बारे में भी कई चीज़ें बताई गई हैं सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया उपनिषद के वचनों की जगह जगह विश्लेषण विवेचना है तो ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन भी पढ़ना चाहिए और उसके पहले फिर 11 उपनिषद भी पढ़ने चाहिए तो इतना कर लेंगे तो हमारे को मुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा तो एक से दो दो से तीन और उपनिषद भी जुड़ गए कई जने इतने को लेके चलते हैं कि बस इससे अधिक की आवश्यकता साधक की दृष्टि से तो नहीं है लेकिन इनमें भी योग दर्शन में प्रमाणों की चर्चा की गई वृत्तियों को बताते हुए एक प्रमाण वृत्ति भी बताई और प्रमाण के फिर तीन भेद प्रत्यक्ष अनुमान तो वृत्ति समझाने के लिए वहां बताया गया कुछ लक्षण भी बता दिया गया लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण को अच्छी तरह समझना अनुमान प्रमाण को अच्छी तरह समझना और आप तो को अच्छी तरह समझना ये तो आवश्यक है ये मुख्य विषय योग दर्शन का नहीं है इन प्रमाणों का प्रयोग ज्ञान की शुद्धि के लिए है जो ज्ञान आज तक हमने प्राप्त किया उसमें जो गलत है उसको हम हटा सकें खुद अपना विश्लेषण कर सकें कि ये मैंने अब तक जो जाना माना समझा है वो ठीक है या नहीं है ये शुद्धि विश्लेषण आवश्यक है मुक्ति तक जाने के लिए क्योंकि तो ज्ञान की शुद्धता परिपूर्णता होनी चाहिए छोटा छोटा भी जहाँ अज्ञान हमारे अंदर विद्यमान रह जाता है वो तो कहीं ना कहीं हमारी मुक्ति में बाधा खड़ी करेगा बहुत कुछ हम ठीक जान चुके हैं लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें जो अशुद्ध है अभी भी हम उस पर विचार नहीं कर पाए विश्लेषण नहीं कर पाए लेकिन हमने सुना है या शास्त्रों की बातों को हमने किसी तरीके से समझा है वो समझने में गलती हो गई है तो वो जो शुद्धि है वो कैसे होगी वो प्रमाणों से ही होगी क्योंकि तो वस्तु का ठीक ठीक स्वरूप हमें पता लग सके समझ ठीक बन सके उसके लिए प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है तो योग दर्शन में भी विवेक ख्याति ज्ञान की बात है प्रमाण की बात है लेकिन उसका जो विस्तार है वो किसी और दर्शन में मिल रहा है तो इसलिए दूसरा दर्शन जो कि ये न्याय दर्शन है प्रमाणों की चर्चा करता है वो भी मुक्ति में सहायक होता है और जिन चीज को हमने हमें जानना है उनका विवेचन वैशेक दर्शन में उनके लक्षण उनका स्वरूप वो भी जानना आवश्यक है वो भी एक दर्शन आवश्यक है हम जो कुछ भी जानते हैं वो प्रमाणों से ही जानते हैं या तो प्रत्यक्ष जानेंगे या अनुमान से जानेंगे या शब्द प्रमाण से शास्त्र से जानेंगे इन सभी प्रमाणों में त्रुटि होने की संभावना भी है माण ठीक ठीक जान कर आते हैं लेकिन प्रमाण का प्रयोग भी तो ठीक ठीक आना चाहिए तराजू ठीक तो लेगा लेकिन तराजू का ठीक प्रयोग करना भी तो आना चाहिए। और तराजू का प्रयोग करते हुए क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं उनको बताना उनको समझना ये सब प्रमाण को अच्छा करने के लिए होता है वो भी जानना आवश्यक है कहा हम प्रमाण का गलत प्रयोग करके गलत निर्णय निकाल चुके हैं? सोच हम ये रहे कि हमने प्रमाण से जाना है इसलिए हमारा जाना हुआ ठीक है पर उसमें त्रुटि हो सकती है उन त्रुटियों के बारे में न्याय दर्शन चर्चा करता है क्या क्या त्रुटियां हो जाती हैं? प्रमाण का प्रयोग करते हुए क्या क्या सावधानी रखनी है ताकि ज्ञान शुद्ध आए हमारे को तो प्रत्यक्ष और विशेष रूप से अनुमान प्रमाण के बारे में बहुत चर्चा है न्याय दर्शन में न की वहां त्रुटि की संभावना अधिक होती है और जो शब्द प्रमाण है आपदेश आप तो है पंक्तियां हैं श्लोक हैं मंत्र हैं उनका अर्थ ठीक ठीक हमें आ सके हम उसका ठीक अर्थ ले सकें ये भी बहुत गहन विषय है आप और हम सब जानते हैं कि वेद को मानने वाले प्रमाण परम प्रमाण मानने वाले बहुत लोग हैं कितु उनमें भी उन्हीं मंत्रों से अलग अलग अर्थ निकाल करके भिन्न भिन्न विपरीत मान्यताएं बनी है हुई हैं। आर्ष ग्रंथ शब्द प्रमाण का ग्रहण इतना मात्र पर्याप्त नहीं है उससे ठीक अर्थ निकालना भी आवश्यक है तो तो उसमें पहली बात तो भाषा की आएगी ही कि हमें वो भाषा आनी चाहिए और अगर भाषा नहीं भी आती है दूसरों के किए हुए अर्थ भी हम देख रहे हैं तो भी हमें विवेचना की आवश्यकता है जो भाषा को जानते हैं व्याकरण जिन्होंने पढ़ा है संस्कृत जानते हैं निरुक्त भी पढ़ा है लेकिन फिर भी उन्हीं पंक्तियों का उन्हीं मंत्रों का भिन्न अर्थ वो लोग निकालते देखे जाते हैं तो शब्द प्रमाण से ठीक अर्थ का ग्रहण करना ये इतने मात्र से नहीं होता कि हमने शब्द प्रमाण वो पुस्तक ठीक ले ली और अब जो हम जान रहे हैं वो ठीक ही है ये अनिवार्य नहीं है गलत भी हो सकता है सत्यात प्रकाश में सारी बातें ठीक लिखी हैं हमें ये स्वीकार्य है लेकिन सत्यात प्रकाश को पढ़ते हुए हम कौन सा अर्थ वहां से निकाल लेते हैं उसमें भेद हो सकता है वहां फिर त्रुटि की संभावना है तो शास्त्र के वाक्यों का वचनों का यथार्थ अर्थ हम ले सके ठीक ठीक अर्थ जो वक्ता कहना चाहता है वही तात्पर्य हम ले भी एक बड़ी विद्या है चूंकि शब्द प्रमाण मुक्ति में आवश्यक है तो शब्द प्रमाण का ठीक ठीक अर्थ कैसे किया जाए ये समझना भी मुक्ति में आवश्यक है सहायक है और उसके लिए एक अलग दर्शन बनाया मीमांसा दर्शन मीमांसा दर्शन एक स्वतंत्र ग्रंथ इसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं वेदांत को ब्रह्मसूत्र को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं तो मीमांसा दर्शन अपने आप में एक बड़ा दर्शन बनाया गया है जो कि बाकी पांच दर्शनों से भी बड़ा है अकेला अधिक सूत्र है अधिक जटिल है अधिक कठिन है लेकिन आवश्यक बहुत है तो मुक्ति प्राप्ति का जिसका लक्ष्य है साधना का जिसका लक्ष्य है वो केवल एक दर्शन से संतुष्ट हो जाए ये नहीं है जब व्यवहार करेंगे तो समस्याएं आएंगी और हमें लगेगा कि नहीं हमारा ज्ञान हमारी सोच और व्यापक होनी चाहिए इसके लिए एक एक करके और दर्शनों को इसलिए छहों दर्शनों को मोक्ष शास्त्र के नाम से कहा गया ऐसा ही हमें न्याय दर्शन के लिए समझना चाहिए इसमें प्रमाणों की चर्चा है प्रमेयों की भी चर्चा है कहाँ त्रुटि होती है हमारे से और दूसरे से हमने सत्य सिद्धांत जान रखा है लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसा तर्क और प्रमाण प्रस्तुत इस ढंग से रखता है कि हमारे को कोई उत्तर ही नहीं सूझ रहा है हम निरुत्तर हो गए तो हमें लगता है कि हम गलत हैं, ये ठीक है हम अपने आप में भ्रांति में जा सकते हैं शास्त्र तो कह रहा है लेकिन ये भी तो बात ठीक कह रहा है और अब हम संदेह में आ गए अब फिर हमारे को दिक्कत हो जाएगी तो अन्य कोई व्यक्ति जब हमें किसी बात को बताता है वो अपनी बात को रखता है बात गलत है हमें को ये तो पता है लेकिन जो प्रस्तुति है वो ऐसी है कि हमको हम उसका कुछ निषेध नहीं कर सकते खंडन नहीं कर सकते नहीं तो बातचीत में हमने एक तरफ कह दिया कि हम तो प्रमाण से मानते है बात जो प्रमाण कहता है वो मानते हैं ये हम स्वीकार कर लिया अब दूसरा व्यक्ति इस ढंग से बात को रख रहा है तर्क को कि हमें लग रहा है कि हाँ ये बात तो हम खंडन भी नहीं करेंगे कर बात तो ठीक है तो सामने वाला कह रहा है तो मानो फिर आप ये कह रहे थे ना कि मैं प्रमाणों के आधार पर मानता हूँ तो प्रमाण प्रस्तुत कर दिया और आपको गलत भी नहीं लग रहा है, है तो मानो फिर इस बात को अबा धुंध खड़ा हो जाएगा अरे ऋषि की बात तो अलग और इनकी बात अलग कैसे क्या करें तो हमारी एक क्षमता योग्यता होनी चाहिए कि सामने वाला अगर किसी गलत बात को रख रहा है तो उसकी जरूर कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है और वो कहाँ त्रुटि हो रही है ये हमें पता लगना चाहिए तो हम बता सकें उसको भी बता सकें और स्वयं भी समझ सकें हम प्रभावित नहीं होंगे गलत ढंग से रखी हुई बात को हम अपने सिद्धांत पर दृढ़ रह सकें इसके लिए भी न्याय दर्शन आवश्यक अनेक बार साधकों के मन में ये आ जाता है कि न्याय दर्शन तो तर्क वितर्क की बात करता है और तर्क वितर्क जितना करेंगे उतने उलस जाते हैं परेशान हो जाते हैं और साधना में दिक्कत आ जाती है बस बस मैं मैं कुछ तर्क वरक नहीं करता करता तो बस अपनी साधना वास्तव में तर्क युक्ति वो बाधक नहीं है लेकिन तर्क युक्ति का प्रयोग गलत तरीके से हो और चर्चा करते हुए जब हमारे या आक्रोश बन जाते हैं, मान-अपमान की बात आ जाती है, तो स्वाभाविक है वो तो साधना में बाधा करेगी ही ये प्रमाणों का और चर्चा का तर्क का दोष नहीं है ये उनके गलत प्रयोग का दोष है उसके कारण हानि होती है तो हमें सत्य ज्ञान भी पाना है चर्चा भी करनी है लोगों को समझाना भी है स्वयं भी समझना है तो इन सब का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा अनुमान का पंचावय का तर्क का युक्ति का और उस समय जब जो गलतियां हो जाती हैं, उनको जानना समझना हमारे लिए आवश्यक है और हम उसका ठीक प्रयोग करके जल्दी से निर्णय निकाल लेंगे नहीं तो कितनी बार हम चर्चा करते करते दोनों ही उलझ जाते हैं और कोई निर्णय नहीं आ जाता फिर कहते हैं भाई ये तर्क का कोई अंत नहीं है छोड़ो बस अपनी साधना करो। इससे कुछ, कुछ आग्रह होते हैं कुछ गलत ढंग से प्रस्तुति होती है हम सुलझाना नहीं जानते इसलिए उलझ जाते हैं सामने वाला तो उलझा रहा है हम सुलझ नहीं पा रहे तो न्याय दर्शन हमें उलझन से निकालने वाला होता है जहां जहाँ हम उलझन में जा रहे हैं तो उस विश्लेषण से पता लगता है कि यहाँ ये चीज है और हम निकल जाते हैं सुलझ जाते हैं दूसरे को भी सुलझा देते हैं अब अभी निर्भर करता है कि हम न्याय दर्शन को कितनी कुशलता से ग्रहण कर पाए हैं और उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं उसके सब स्तर हो सकते हैं जैसे योग दर्शन के स्तर हो सकते हैं कि एक सामान्य स्तर पर साधना कर रहा है एक उच्च स्तर पर कर रहा है, है योग दर्शन के अनुसार ही दोनों ऐसे ही न्याय दर्शन से तत्व का निर्णय करना निश्चय करना उलझन से निकलना दृढ़ रहना ये जो सारी चीजें हैं इनके भी अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग स्तर हो सकते हैं जितनी जितनी हम मेहनत करेंगे प्रयोग करेंगे उतनी हमारे अंदर कुशलता आती जाएगी प्रमाणों का जब प्रयोग हम अच्छी तरह से कर लेते हैं करना जानते हैं तो हमारे अंदर एक दृढ़ता आती है, स्थिरता आ जाती है कि नहीं ये ऐसा ही है, एक दृढ़ता आ जाती है कट्टरता की दृष्टि से कि नहीं वहां लिखा है है, इसलिए ठीक अपने लिए चला सकते हैं कि लिखा है और मेरे को मानना है और करना है बाकी और कुछ नहीं सुनना मेरे को वो भी एक सीमा तक काम चलता है लेकिन जब हम बातचीत करते हैं दूसरों को सिखाते हैं ऐसे में तो दूसरा भी प्रश्न करेगा और ऐसे में हम दृढ़ रह सके तो दृढ़ता बहुत जरूरी है जिसको कि योग दर्शन में भिन्न शब्द से कहा विवेक के लिए कहा न डिगने वाली विवेक विवेक्यावेक ज्ञान विप्लव जिसमें नहीं हो जिसमें डगमगाहट नहीं हो जिसमें गिर जाना नहीं हो ऐसी अविप्लव विवेख्या वो मुक्ति तक पहुंचाती है ज्ञान तो अपने अपने स्तर पे हम कर ही रहे हैं लेकिन वो जब दृढ़ और स्थिर हो जाता है कि कोई संदेह नहीं कोई डिगा नहीं सकता ये ऐसा ही है ये इतना आत्मविश्वास जैसे कि महर्षि दयानंद के अंदर इतना आत्मविश्वास था कोई डिगा नहीं सकता था दुनिया पूरी अलग हो जाए उनको डिगा नहीं सकता था कि ईश्वर निराकार है और भी बहुत सारी बात है तो ज्ञान के भी बहुत स्तर होते हैं और हमें अपने ज्ञान को शुद्ध करते हुए स्थिर कर देना है अविप्लव स्थिति में ले जाना है डिगना नहीं चाहिए वो योग दर्शन में भी जो अंतराय बताए वहां भी एक संकेत आता है क्या क्या अंतराय बता रखे योगदर्शन में आप लोगों ने पढ़े होंगे बाधक नौ बाधक बताए हैं कौन कौन से व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनावस्थित अंतिम कौन सा है अनवस्थित अवस्थित होना स्थित होना और तत्व का मतलब है स्थिर न हो पाना नीचे आ जाना स्थिति नीचे आ जाती है तो जैसे साधना की स्थिति ऊंची नीची होती है ऐसे ज्ञान की स्थिति भी ऊंची नीची होती है और वास्तव में हमारी साधना में जो ऊंचा नीचापन आता है वो हमारे ज्ञान के ऊंचे नीचेपन के कारण ही आता है हमारा विवेक और वैराग्य जब कम हो जाता है तो हमारे व्यवहार में दिनचर्या में भी अंतर आ जाता है हमारे लगन में हमारी श्रद्धा में हमारे समर्पण में ईश्वर परिधान में अंतर आता ही रहता है और उसका मूल कारण हमारे ज्ञान का ऊंचा नीचा होना है और ये जो विप्लव स्थिति है नीचे आ जाना है अनवस्थित तत्व है ये योग का अंतराय है बाधक है हमने इस मार्ग को पकड़ लिया है अच्छा भी लग रहा है चल भी रहे लेकिन हमें अपने को इतने से संतोष नहीं करना है अपने को हमें वहां पहुंचाना है कि हम जब कहीं डिग ना सके नहीं तो इस मार्ग पर आए हुए भी लौटते हुए बहुत देखे जाते ये सब कैसे होगा ये सब प्रमाणों से होगा जब हमें प्रमाणों से कस कस के लगे नहीं यही अर्थ हो सकता है यही निर्णय आ सकता है दूसरा तो हो ही नहीं सकता जो जो भी विपरीत बातों भिन्न बातों के लिए कथन हैं, प्रमाण हैं, उनको जब हम देखेंगे नहीं ये तो त्रुटिपूर्ण है ये तो त्रुटिपूर्ण है ये यही हो सकता है हम जब खुद कर करके देखते हैं तो हम अभिप्लव स्थिति में अनवस्थित तत्व की तरफ बढ़ जाते हैं और हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है तो इसलिए ये जो न्याय दर्शन है इसको साधक को मोक्ष शास्त्र मान करके ही पढ़ना चाहिए और हम स्वयं देखेंगे शास्त्रकार स्वयं क्या कह रहे हैं ये तो लोग कहते रहते हैं कि तर्क वितर्क की बात है साधना में तर्क वितर्क से क्या लेना देना और हम भी उससे प्रभावित तो हो जाते हैं हम भी तर्क वितर्क में उलझते हैं तो हमें भी लगता है नहीं बात तो ठीक है तो ये न्याय दर्शन छह दर्शनों में से एक दर्शन जो कि प्रमाणों की चर्चा करता है मुख्य रूप से प्रमाणों की चर्चा करता है और जब प्रमाणों की चर्चा करता है तो प्रमाणों से जिसको कसा जा रहा है जिसको जानना है वो प्रमेय, उनकी भी चर्चा आई ही जाती है तो चार चीजों पे केंद्रित है ये सब। मुख्य विषय है प्रमाण प्रमाण का मतलब है जिससे जाना जाए ये साधन है जिसके द्वारा हम जानते हैं तत्व ज्ञान पे पहुंचते हैं उसको प्रमाण कहते हैं प्रमाण प्रकर्ष रूप से मान मापन विशेष रूप से मापन बिल्कुल कसो ठीक। अब प्रमाण है तो प्रमाण का प्रयोग करने वाला भी कोई होगा तराजू है तो कोई तो तोलने वाला भी होगा तो उसको कहते हैं प्रमाता प्रमाण का प्रयोग करने वाला हम स्वयं हम जीवात्माए हम मनुष्य तो पहला है प्रमाण दूसरा है प्रमाता अब प्रमाण का प्रमाण का प्रयोग अब ये चार चीज अलग बता रहा हूं मैं अब हम प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं प्रयोग करने वाले हम हैं तो जिसको हम जान रहे हैं वो कहलाता है प्रमेय प्रमाण के द्वारा जिसको जाना जाता है उसको प्रमेय कहते हैं जिससे जाना जाता है वो प्रमाण जो जानता है वो प्रमाता और जिसको जानते हैं वो प्रमेय। अब इन तीन के साथ में जानने वाला है प्रमाण है जिसको जानना है तो इन सब का जब प्रयोग होगा तो निकलेगा क्या ज्ञान निकलेगा उसके लिए यहां शब्द है प्रमा प्रमा निकलेगी ज्ञान निकलेगा ज्ञान का साधन है जानने वस्तु है और जानने वाला है जब इसका प्रयोग होगा तो क्या निकलेगा प्रमा, प्रमा निकलेगी ज्ञान निकलेगा उसको प्रमा भी कहते हैं और प्रमिति भी कहते हैं तो प्रमाण प्रमाता प्रमे और प्रमित चौथा है प्रमिति कहें या प्रमाक प्रमा है? ये चार चीजें हैं। इस अब जान से संबंधित है इसमें सारी प्रक्रिया पूरी होती है न्याय दर्शन के अंदर पांच अध्याय और एक एक अध्याय दो आनिकों में पूर्वानिक, प्रथमानिक उत्तरानिक इस रूप में बटा हुआ है तो दस आनिक होते हैं कुल पांच अध्याय है और 530 इसमें सूत्र हैं तो हम प्रारंभ करते हैं पहले सूत्र से जितने हम कुछ कर पाएंगे उतना हम देखते हैं इसके लिए तो मेरे साथ मेरे बाद में दोहराइए पहला सूत्र है पृष्टि संख्या सात बोलिए प्रमाण प्रमेय, प्रमेय संचय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धांत अवयव तारक, निर्णय वाद जल्प, जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति, जातिग्रहस्थान तत्व निश्रेय साधि यहाँ पर जो अलग अलग नाम दिए गए वो सोलह नाम दिए गए हैं इन सोलह के निग्रह स्थान तक ये सोलह चीजें हैं इन सोलह के तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान से ज्ञान के आगे क्या विशेषण लगाया तत्व ज्ञान जो चीज जैसी है वैसा का वैसा उसको जो ज्ञान है उस ज्ञान को कहते हैं तत्व ज्ञान तात्विक तत्व ज्ञान तो कोई वस्तु है उसके बारे में हमने गलत समझ रखा है तो ज्ञान तो वो भी है कुछ ठीक समझ रखा है कुछ गलत समझ रखा है तो ज्ञान तो वो भी है यद्यपि एक परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो ज्ञान तो शुद्ध ही होता है सदा लेकिन मिथ्या ज्ञान भी होता है कुछ गलत भी होती है तो यहां इन्होंने विशेषण दे दिया तत्व ज्ञान इनके तत्व ज्ञान से ये सारी चीजें अच्छी तरह जब हमें पता होंगी तो क्या होगा निश्रेयस अधिगम है निश्रेयस की का निश्रेयस का अधिगम यानी निश्रेयस की प्राप्ति होगी निश्रेयस का क्या मतलब है जहां नितान नितराम श्रेय हो कल्याण हो पूरा कल्याण अंतिम कल्याण जहां होता है उसको बोलते सामान्य कल्याण संसार में भी होता रहता है। तो शब्द मुक्ति का वाचक है ईश्वर प्राप्ति का है। तो देखिए न्याय दर्शनकार प्रारंभ में ही मुक्ति की बात कर रहे हैं कि मैं जो इस शास्त्र में बताऊंगा इन सोलह चीजों को बताऊंगा और इन सोलह को ठीक ठीक जानने से मुक्ति की प्राप्ति होती है उनको ये दिखाई दे रहा है अलग अलग दर्शन अलग अलग चीजों की व्याख्या करते हैं एक तरफ कहें कि भी हम चौबीस तत्वों को जान लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी सांख्य चौबीस 25, वैशेषिक भी छह पदार्थों को जान लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी वो भी बात करते हैं ये कहते हैं सोलह को जान लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी इन सब में कोई मतभेद नहीं विपरीत नहीं है ये अलग अलग दृष्टि से कथन है उदाहरण के लिए हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि जब तक ईश्वर जीव प्रकृति का ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक मुक्ति नहीं होगी ठीक है कितनी चीजों को जानना है केवल तीन चीजों का और इन्होंने कितनी चीजें बता दी सोलह चीजें सरल कौन सा है तीन सरल, कठिन है। और और वैशेषिक दर्शन, छह पदार्थों को कहते हैं। द्रव्य, कर्म, सामान्य, विशेष संभव बस लेकिन इसमें भी देखेंगे जब हम कहते हैं कि ईश्वर जी प्रकृति को जान लिया तो ठीक जान लिया तब तो जान लेकिन ईश्वर जीव प्रकृति को जानेंगे कैसे क्या बिना प्रमाणों के जान लेंगे प्रमाणों के तो जानना ही पड़ेगा तो प्रमाणों का प्रयोग भी करना पड़ेगा तो प्रमाणों को जाने बिना हो सकता है क्या और प्रमाणों को जानेंगे तो उससे संबंधित क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं? उसको जाने बिना हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो जब हम ये कहते हैं कि ईश्वर जी प्रकृति तीन को जान लिया तो सब जान लिया और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं लेकिन इनको जानने के लिए भी तो आवश्यकता है कुछ चीजों की तो वो सब चीज़ें जुड़ जाती हैं जैसे कि हम कहें इस पुस्तक को पढ़ने से सब हो जाएगा तो उस पुस्तक को पढ़ने के लिए हमें कुछ विद्यालय को भी तो जानना पड़ेगा पढ़ाने वाले को भी तो जानना पड़ेगा कौन पढ़ाएगा कैसे मैं जा सकता हूँ कैसे मेरा प्रवेश हो सकता है ये सब भी तो जानना होगा और इस सबको पढ़ने के लिए मुझे स्वस्थ रहना है ये भी तो जानना पड़ेगा कैसे मैं ये सब कर पाऊँगा बहुत सारी चीज़ें जुड़ी भी रहती हैं तो यहां इन्होंने भिन्न दृष्टि से कहा ये परस्पर विरोधाभास नहीं है तो क्या क्या बताया एक तो प्रमाण जिसकी मैं चर्चा आपके सामने कर चुका हूं प्रमाण को जानना आवश्यक है और प्रमाण से किसको जानेंगे तो इन्होंने प्रमेय के लिए कुछ बातें नहीं? दिन का जानना इनकी दृष्टि से मुख्य था जानने को बहुत सारी चीजें लेकिन इन्होंने जिनको मुख्य माना उनका वर्णन किया इसको हम देखेंगे अब बात आती है कि प्रमाण और प्रमेय हो गए तो कब हमें प्रमाणों का प्रयोग करना चाहिए कितनी जगह हमारे को संदेह हो जाता है तो संशय के बारे में भी जानना आवश्यक है कि ये संदेह है या नहीं है कई बार संदेह होता है और व्यक्ति कहता है कि कोई संदेह ही नहीं है मेरे को निश्चय हो गया है और दो चार प्रश्न पूछो तो कहेगा कह हाँ, ये बात है। पता नहीं क्या है लेकिन वैसे क्या मान रखा है मेरे को कोई संदेह नहीं है संदेह किसे कहते हैं संशय किसे कहते हैं इसको भी वहां बताया गया है। और संशय पैदा कैसे होता है उस प्रक्रिया को आगे बताएं। उसके बाद मैं कहा प्रयोजन कि हम ये सब कुछ भी जानते हैं प्रमाणों से किसी वस्तु को जान रहे हैं तो प्रयोजन क्या है तो प्रमाणों का प्रयोजन क्या है जानना ज्ञान प्राप्त करना लेकिन क्या ज्ञान प्राप्त करना अपने आप में अंतिम लक्ष्य है प्रयोजन क्या है ज्ञान प्राप्ति का भी तो कोई प्रयोजन तो क्या है प्रयोजन को साथ में एकदम निश्चित रखेंगे तो पता लगेगा ये सब चीजें साधन है नहीं तो जो साधन है उनको हम प्रयोजन कह सकते हैं अंतिम प्रयोजन क्या है प्रयोजन किसे कहते हैं वो भी हमें जानना आवश्यक है उसके लिए कहा और फिर प्रमाणों का प्रयोग करते हैं तो उसमें दृष्टांत भी आता है समझने समझाने के लिए वो दृष्टांत कैसे होते हैं कहाँ त्रुटियां होती है वो सब चर्चा है और सब प्रमाणों से कस के दृष्टांतों से करके जो निर्णय निकालते हैं हम उसको कहते हैं सिद्धांत सिद्ध अंत है निश्चित अंत है ऐसा ही है इसको कहते हैं सिद्धांत वो सिद्धांत कितने कई तरह के होते हैं वो भी आगे चर्चा आएगी फिर है अवयव अवय कहते हैं भाग को यह अवय न्याय दर्शन में पंचावय के नाम से प्रसिद्ध है पांच अवयव होते हैं इसलिए पंचावय नाम कहा गया है यहां से पुस्तक भी मिलती है ईश्वर सिद्धि वाली जिसमें पंचावय का प्रयोग करते हैं और ये पंचावय प्रमाणों में एक प्रमाण अनुमान प्रमाण से जुड़े हुए है उससे संबंधित है अनुमान की प्रक्रिया में पंचावय की प्रक्रिया आती है तो उसमें पांच अवयव होते हैं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन अब ये क्या होते हैं इनकी परिभाषा क्या है कैसे प्रयोग होते हैं इसमें कहाँ त्रुटियां होती है ये सारा विस्तार का विषय न्याय दर्शन में आता है सूत्र में आता है और महर्षि वातशायन जी ने इसकी व्याख्या की है वहां पर भी हमें मिलता है सूत्र की रचना महर्षि गौतम ने की अर्थ व्याख्या जो की है संस्कृत के अंदर वो महर्षि की है वो भी ऋषि थे उससे भी हमें पता लगता है तो पांच अवयव क्या क्या हैं कैसे प्रयोग होता है ये तो विस्तार फिर न्याय दर्शन को पढ़ते हैं तब आते हैं और फिर उसका प्रयोग किया जाता है बार बार बार बार अलग चीजों के उस प्रयोग करते करते उसमें कुशलता आती है तो पांच अवयव क्या है यह अनुमान से संबंधित ये अलग से बताया फिर कहा तर्क तो अनुमान आदि में भी हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे ये तर्क है लेकिन ये तर्क प्रमाणों से भिन्न रखा गया है ये प्रमाणों के द्वारा निर्णय करने में सहायक होता है लेकिन अपने आप में प्रमाण नहीं होता है तर्क उसके लिए कुछ और भी प्रमाण चाहिए होते हैं लेकिन फिर भी तर्क का प्रयोग होता है उसका वर्णन है निर्णय हम जो निश्चय करते हैं सारी चर्चा के बाद में कुछ निश्चय हो रहा है नहीं हो रहा है वो निर्णय क्या होता है वो बताया है। और जब हम प्रमाणों का प्रयोग एक दूसरे के साथ में कर रहे होते हैं मैंने कुछ और समझ रखा है सामने वाले ने कुछ और समझ रखा है वो अपनी जगह कह रहा है कि मैंने प्रमाणों से निश्चय किया है हम अपनी जगह कह रहे हैं मैंने प्रमाणों से निश्चय किया तो आखिर कौन ठीक है उसके लिए परस्पर चर्चाएं होती हैं और हम किसी दोष को अपने को नहीं पकड़ पाए तो सामने वाला कहते हैं देखो तो ये आप गलत निर्णय किया आपने यहाँ गलती थी या हम दूसरे को बता सकते हैं और तब हमें समझ में आता है कि अरे मैं तो यहाँ चूक गया था गलत निर्णय तो या नहीं है गुरुजनों के पास भी जाते हैं सहपाठियों से चर्चा करते हैं और कई बार अलग अलग सिद्धांत वालों की बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है तो शास्त्रार्थ भी कैसे होते वो कई तरह के होते हैं तो उसमें यहाँ पर एक है वाद दूसरा है जल्प और तीसरा है बितंडा ये तीनों तरह की चर्चाएं होती है उसके स्वरूप अलग अलग हैं। इनको विस्तार से हम आगे अवसर मिलेगा तो देखेंगे वाद का मतलब है सत्य को जानने के लिए प्रमाणों से जो सिद्ध हो उसको स्वीकार कर लेना जिसमें एक दूसरे की जय पराजय का भाव नहीं हो मैं हार गया या मुझे दूसरे को हराना है मेरे को जीतना है ये भाव जिसमें बिल्कुल नहीं हो चर्चा चल रही है सत्य को जानने के लिए मेरा ठीक निकला तो सामने वाला मान लेता है और सामने वाले का ठीक मिला तो हम मान लेते हैं हमारे को तो सत्य को प्राप्त करना है तत्वज्ञान को प्राप्त करना है तो जिसका भी ठीक निकल के आए परमाणु से जो सी तो वो मान लेना ऐसा भाव जहाँ पर रहता है और किसी जीत हार की बात नहीं रहती उसको कहते हैं वाद इसको आज की भाषा में हम कहें एक शब्द जोड़ करके तो संवाद संवाद वाला अर्थ है वाद का बातचीत करना बात करना वाद बात, बात करना बातचीत करना दूसरे पे आक्षेप नहीं किया जाता है आलोचना के रूप में आपको तो इतना भी नहीं पता है आप देखो क्या सोच रहे हो नहीं त्रुटी हुई है दूसरे से हमारे से भी हो सकती है तो उसको बताया जाता है कि देखो ये तो बात ठीक नहीं है इसमें तो ये गलत हो रहा है उसको समझाते हैं वो भी समझ लेता है हमारी होती है तो वो करता है परस्पर मित्रता से सहयोग से जब हम निर्णय करने की स्थिति में वो कहलाता है बात जो कि हमें करना चाहिए साधकों को लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है वहां पर जीतने की इच्छा से चर्चा की जाती है मेरा पक्ष मेरे को सत्य सिद्ध करना है बस उसको यहां पर दूसरे शब्द से कहा जलप और जब हमारा लक्ष्य जीतना हो गया दूसरे को हराना हुआ तो हम गलत तरीकों का भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे तैसे किसी भी तरह कैसे उसको हराना है और यदि हमारा लक्ष्य केवल तत्व ज्ञान है शुद्ध ज्ञान है तो बातचीत करते हुए हम किसी गलत उपाय का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि तो गलत उपाय का प्रयोग करेंगे तो ही नहीं करेगा तो जल्प में गलत उपायों का प्रयोग किया जाता है जीत हार के लिए जैसा बहुत सारे शास्त्रार्थों में भी होता रहता है वो भी यहाँ पर बताया उसमें कैसे कैसे त्रुटियां होती है और फिर है वितंडा ये जल्द से भी और निकृष्ट स्थिति को माना जाता है कि जल्प वाला तो अपनी बात को कहता है कि मैं ये मानता हूं अपनी प्रतिज्ञा को रखता है फिर अपनी बात को प्रमाणों से पंचाव्यों से सिद्ध करने का प्रयास करता है दूसरा अपनी रखता है वितंडा वो होता है जो व्यक्ति अपनी बात को तो रखता नहीं है और दूसरे का खंडन करता जाता है अपना नहीं रखेगा क्योंकि वो अपना रखेगा तो सामने वाला फिर प्रश्न भी करेगा उसका खंडन भी कर सकता है वो कुछ नहीं चाहता है बस यू कहता है आप ऐसे आप ऐसे आप में ये त्रुटि ये जबकि चर्चा का मूल आधार क्या है कि जब दो विपरीत बातें होती हैं तभी चर्चा चलती है तो ये आप ये मानते हो ईश्वर है आप मानते हो कि ईश्वर नहीं है अब चर्चा चलेगी अब वो ये तो नहीं कह रहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ आप ईश्वर को मानते हो उसमें दोष दिखाता जाएगा अपनी प्रतिज्ञा नहीं रखेगा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसको कहते हैं ऐसी जो चर्चा होती है उसको कहते हैं वितंडा। और जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं या तो बितंडा वादी या तो वैतंडिक ऐसा कहते हैं बितंडा इस चर्चा के प्रकार हैं वाद जल प्रत और इनमें भी जो त्रुटियाँ होती हैं वो कई तरह की हो सकती है तो जो हेतु दिया जाता है पांच अवयवों में एक हेतु भी है प्रतिज्ञा हेतु कारण बताया जाता है क्यों ऐसा माना जाए कारण कार्य संबंध जोड़ा जाता है हेतु दिया जाता है जब हेतु गलत दिया जाए गलत हेतु देकर के बात को सिद्ध किया जाए उस गलत हेतु को हित्वा कहते हैं हेतु की तरह दिख तो रहा है लेकिन वास्तव में हेतु नहीं है उन हेतुओं में क्या त्रुटि होती है वो सब कई तरह के हित्वाभास हैं वो चर्चा न्याय दर्शन में आगे की गई है अब में सामान्य बात है आप लोग एकदम समझेंगे लेकिन सब जगह नहीं हो पाता ये हम कहें कि ये जो प्राणी है ये गाय है हमारी प्रतिज्ञा क्या है ये जो प्राणी है, है। क्योंकि किस आधार पर निर्णय किया चूंकि इसके चार पैर है तो गाय के चार पैर होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं ना बात गलत तो नहीं है ना गाय की पहचान में चार पैर भी होते हैं ना तो ऐसा हेतु प्रस्तुत कर दिया गया तो ये हेतु जैसा लग रहा है हेतु जैसा तो लग रहा है लेकिन ये उचित हेतु है या नहीं है क्योंकि भैंस को बकरी को भेड़ को बहुतों को चार पैर होते हैं क्योंकि हम ये व्याप्ति नहीं बना सकते कि जो जो चार पैर वाला है वो वो गाय है ये हम नहीं कहते ये तो ठीक है कि गाय के चार पैर होते हैं लेकिन जो जो चार पैर वाला है वो वो गाय है ये हम नहीं कह सकते निश्चित नहीं है इसलिए निर्णय पर नहीं पहुंचाएगा हमारे निश्चित जो हेतु होता है वो ही यहाँ पर ठीक हेतु माना जाता है जो निर्णायक होता है वो निश्चित हेतु है या नहीं है कैसे कैसे गलत होते हैं तो जो हेतु गलत होता है उसको कहते हैं हेतु हेतु जैसा दिख रहा है लेकिन हेतु फिर आगे कहा छल यह छल का मतलब इनका अपना पारिभाषिक अर्थ है एक हम लोक में बोलते हैं वे बड़ा छली कपटी है तो कुछ भाग उसका ले सकते हैं जब किसी एक शब्द का भिन्न अर्थ लेकर के दूसरे का खंडन कर देते हैं तो उसको कहते हैं छल वक्ता ने उस शब्द का प्रयोग किसी अलग अर्थ में किया दूसरे ने कुछ तो था था। दूसरा अर्थ लेकर के उसका खंडन कर दिया मेरा तो ये मतलब ही नहीं था तो जब कोई ऐसा करता है तो उसको कहते हैं छल हमें पता लगना चाहिए कि मैंने जो शब्द का प्रयोग किया वो दूसरा उसी का अर्थ में ले रहा है नहीं रहा या भिन्न में जा रहा है हमें भी नहीं करना है सामने वाले ने जिस अर्थ में जिस शब्द का प्रयोग किया हमें उसी अर्थ को लेते हुए चर्चा करते। बिन ले कर दिया बिन्न अर्थ लेकर के नहीं नहीं तो हम निर्णय पर नहीं पहुंच सकते तो इसको कहते हैं छल इसके भी भेद हैं, वो आगे भेद हैं जो आगे चर्चा का विषय होता है फिर एक कहा जाती कि जब हम किसी के हेतु उदाहरण को थोड़ा उलट पुलट करके गलत ढंग से प्रस्तुत करके खंडन करते हैं उसको कहते हैं जाति उसके भी कई प्रकार हैं ये सब प्रमाणों के और बातचीत में जो त्रुटियां होती हैं उनको बताने वाले हैं ये छल जाति निग्रह स्थान जो गलत चीज है उससे हम बच सकें उसके लिए छल जाति निग्रह छल जाति ये हित्वाभाष छल जाति और फिर अग्रह कहा निग्रह स्थान जो पराजय के हेतु होते हैं निग्रह मतलब पकड़ लेना पकड़ ग्रहण ग्रह, होता है, निग्रह मतलब रूप से पूरी तरह पकड़ लेना हमारी जो त्रुटि होती है उसको जहां पकड़ लिया जाता है कहाँ कहाँ दूसरा हमारे को पकड़ सकता है उसको कहते हैं निग्रह स्थान ये पराजय का हेतु है ये हो गया तो भाई अब आपकी बात ठीक नहीं है तो इसको दूसरे ढंग से रखो प्रस्तुत करो जैसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि इसकी नब्ज मेरे को पता है तो क्या मतलब होता है नब्ज पकड़ना? पकड़ कि भाई यहाँ करूंगा तो फिर ये मेरे अनुसार घूमेगा जहां चलाना है मेरे को पता है इसकी कमजोरी क्या है और वो अपने अनुसार से चलाए हम वहीं पकड़ते हैं। उसी जगह पकड़ते हैं बैल के लिए बैल को हमें नियंत्रित करना होता है तो कहा करते है? गले पे भी बांधते हैं लेकिन नाक में बांध करके करते हैं नथ डाल देते हैं नाक में क्योंकि तो वहां पकड़ में आता है वैसे देखो तो नहीं पकड़ना बहुत कठिन है ये पकड़ का स्थान है निग्रह का स्थान है जिससे कि हम दूसरे को वश में करते हैं भाई ये अब आप हमारे नियंत्रण में तो जहाँ हमारी त्रुटियां होती हैं वो हमारे निग्रह स्थान होते हैं गलत गलत प्रयोग कर लेते हैं वो निग्रह स्थान कहलाते हैं उसका भी यहाँ पर वर्णन है हम निग्रह स्थान से बचें और दूसरा निग्रह स्थान का प्रयोग कर रहा है तो बता सकें कि निग्रह स्थान है और आपका ये निर्णय ठीक नहीं है तो इन सब के ज्ञान से निग्रह स्थान तत्व ज्ञान इनको जब हम ठीक तरह से ज्ञान लेंगे तो ज्ञान को शुद्ध कर पाएंगे इसलिए ये सारी चीजें बताए और इससे निश्रेयस की प्राप्ति होती है मुक्ति की प्राप्ति इसलिए न्याय दर्शन भी हमें पढ़ना है तो न तो कुतर्क के लिए पढ़ना है न किसी अन्य प्रयोजन के लिए पढ़ना है हमें तत्व ज्ञान के लिए पढ़ना है जिससे कि हमारी मुक्ति प्राप्ति में और सहायता हो हम दृढ़ता से रह सकें तो पहले सूत्र में तो मुक्ति प्राप्ति की बात कही तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि अच्छा इन सबको जान लिया हमने इन सोलह पदार्थों का सोलह चीजों का तत्व ज्ञान कर लिया क्या इतने मात्र से बस सीधे ही मुक्ति हो जाएगी तो उसके उत्तर के रूप में कि आखिर प्रक्रिया होती कैसी है मुक्ति तक कैसे जाता है आदमी इसके माध्यम से? तो वो दूसरे सूत्र के अंदर बताया पहले सूत्र में से किसी को कुछ पूछना है कोई चीज अस्पष्ट रही हो ठीक दूसरा देखिए, बोलिए दुख जन्म, जन्म। प्रवृत्ति दोष मिथ्या मिथ्याज्ञा उत्तरो अपदनतर अपयात अपर्ग यहाँ अपवर्ग शब्द है पहले में निःश्रेय शब्द था इसमें अपवर्ग शब्द है दोनों एक ही के वाचक हैं जहा से सारे दुख कष्ट हट जाते हैं उसको अपवर्ग कहते हैं मुक्ति भी उसे को कहते हैं हमारा परम कल्याण है जहाँ हमारे को कोई दुख नहीं होता ईश्वर का आनंद तो साथ में रहता है वो तो अतिरिक्त है लेकिन दुखों की निवृत्ति हो जाती है तो कैसे होगी ये जो सोलह चीजें हैं इनके तत्व ज्ञान से सबसे पहले क्या होगा तो इसमें जो चीजें बताई देखिए दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्याजान कुल कितनी बातें हुई पांच इनका एक क्रम है इसको इसी क्रम से रखना है इनके मिथ्या जान के उत्तर उत्तर अपाय उत्तर का मतलब है बाद वाला उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती हम कहते तो उत्तरवर्ती काल है उत्तरवर्ती विद्वान है उत्तरवर्ती राजा है उत्तर का मतलब है बाद वाला तो ये जो क्रम है दुख का उत्तरवर्ती कौन है उत्तर कौन है जन्म जन्म का उत्तर कौन है प्रवृति। प्रवृति का दोष <spec chemical> दोष का मिथ्या तो कहते हैं जो उत्तर उत्तर का अपाय होता है बाद बाद वाले का उपाय होता है तो जब बाद वाले का उपाय होता है मतलब वो हट जाता है तो उससे क्या होगा तदनंतरा पायत उसके अनंतर उसका जो पूर्ववर्ती है निकट वाला उसका भी अपाय होता है वो भी हट जाता है पीछे वाला बाद वाला हटेगा तो उससे पहले वाला हटेगा इसको हम दूसरे ढंग से ये कह सकते हैं यदि पीछे वाला नहीं हटाए तो पहले वाला भी नहीं हटेगा तो तत्व ज्ञान से सबसे पहले क्या हटेगा तो कहा मिथ्या ज्ञान सबसे अंत में क्या है मिथ्या उल्टा जो ज्ञान है वो हटेगा प्रक्रिया है ये तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हटेगा ये सबसे पहले आवश्यक है मिथ्या यदि नहीं हटा तो उससे पहले की चीजें हटी ही नहीं सकती न दुख हटेगा न जन्म हटेगा न प्रवृत्ति हटेगी न दोष हटेगा और मिथ्या ज्ञान भी कब हटेगा जब तत्व ज्ञान आएगा अगर तत्व ज्ञान नहीं आया तो मिथ्या ज्ञान भी नहीं हटेगा तत्व ज्ञान से पहले मिथ्याजान हटेगा और जब मिथ्याजान हटेगा तो क्या हटेगा इससे पहले दोष। दोष का मतलब है जो हम राग द्वेष मोह से युक्त हो जाते हैं ये दोष कहलाते हैं वैसे मिथ्याजान और मिथ्याजान भी एक दोष लेकिन अंतर किया है इन्होंने जो हमारे मन में व्यवहार में कहीं भी राग द्वेष, मोह आते हैं राग द्वेष मुख्य ले लीजिए, उसके पीछे मिथ्या अवश्य है अगर मिथ्या ज्ञान नहीं है तो राग और द्वेष नहीं होंगे। योग दर्शन में भी राग और द्वेष को कहा गिना गया है राग और द्वेष को कहाँ गिना गया है क्लेशों में क्लेश कौन कौन से अविद्या अस्मिता, राग, तो राग द्वेष द्वेष और और और तो पढ़ा गया। वहां आप ये भी जान चुके हैं उत्तरेषाम अविद्या जो है बाद का क्षेत्र है आधार है तो राग और द्वेष का कारण वहां भी अविद्या को बताया अविद्या मिथ्या जैन उल्टा जैन तो जब तक मिथ्या ज्ञान है राग और द्वेष बनते रहेंगे हमारे ज्ञान हट गया तो राग और द्वेष नहीं होंगे का मतलब है राग और द्वेष तो तत्व तो ज्ञान होगा उससे मिथ्या ज्ञान हटेगा और मिथ्या ज्ञान हटेगा तो राग और द्वेष हटेगा अब ये प्रक्रिया भी सारी हमारे को ऐसे समझ में आएगी कि अगर हमारे अंदर राग और द्वेष है किसी वस्तु व्यक्ति विशेष के लिए और हम उसको हटाना चाहते हैं तो क्या उपाय करें तो जो जो थे थे। उससे संबंधित पहले मिथ्या ज्ञान क्या है वो उसको थोड़ा सा पकड़ें कि इसमें कुछ ना कुछ मिथ्या ज्ञान मेरा काम कर रहा है और फिर उस मिथ्या ज्ञान को हटाएंगे वो तत्व तो ज्ञान से हटेगा विश्लेषण की बात है अगर ये प्रक्रिया नहीं पता है तो राग और द्वेष होते हुए हम राग द्वेष को हटाने का प्रयास करेंगे लेकिन मिथ्याजान को हटाने की तरफ प्रवृत्त नहीं होंगे हम कहेंगे इस व्यक्ति को देखते ही मेरे को द्वेष आता है अब द्वेश से बचना है तो क्या इस व्यक्ति के सामने ही मत आओ। हटाओ इसको यहाँ से यह हम जाएंगे ही नहीं उसके घर ही नहीं जाएंगे उसके गली में ही नहीं जाएंगे जहां वो जाएगा वहां हम नहीं जाएंगे तो द्वेष नहीं हुआ ना हम बच गए ना से थोड़ी देर के लिए तो बचे इतना तो अंतर है ये तो प्रत्यक्ष है है हमारे को लेकिन वास्तव में हटा नहीं है इससे केवल के ना होने से द्वेश उभरा नहीं है इतनी ही तो बात है लेकिन इतने से तो हमारी साधना पूरी नहीं होने वाली है हमें तो उसको हटाना है तो हटाने के लिए क्या भई ये देखना है कोई ना कोई मिथ्या ज्ञान तो है ये विश्लेषण से पता लगेगा और फिर उस मिथ्या ज्ञान को हमें तत्व ज्ञान से हटाने इस प्रक्रिया को जान के हम मूल चीज पे सीधे पहुंचेंगे कि आखिर इसका सही इलाज है अचूक इलाज कहां पर है बस वहां पहुंचेंगे तो मिथ्या ज्ञान होगा तो राग और द्वेष होंगे दोष होंगे और दोष होंगे तो उससे पहले का शब्द है प्रवृत्ति प्रवृत्ति का मतलब प्रवृत्त होना वाणी से शरीर से मन से हम जो कर्म करते हैं। और ये प्रवृत्ति का मतलब यहाँ पर है सकाम कर्म क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान होगा तो दोष होगा और फिर जो हमारे कर्म होंगे वो तो सकाम ही होंगे निष्काम नहीं हो सकते प्रवृत्ति का मतलब कोई भी कर्म के लिए लागू नहीं होगा क्योंकि तत्वज्ञान जिनको प्राप्त हो गया है मिथ्याजान हट गया है राग द्वेष दोष नहीं है वो भी कार्य तो करते हैं लेकिन वो निष्काम कर्म करते हैं तो यहाँ जो प्रवृति का मतलब है दोष से युक्त होकर के जो हमारी प्रवृत्ति है वो हटेगी और दोष होते हैं राग द्वेष तो हमारी प्रवृत्ति होगी ही उसके अनुरूप उस व्यक्ति वस्तु स्थिति को हम या तो पाना चाहेंगे या हटाना चाहेंगे प्रवृत्ति तो होगी हमारी और युक्त हो और जब प्रवृत्ति होगी यानी सकाम कर्म किए हमने तो अच्छा या बुरा जो भी कर रहे हैं उसका कर्माशय बनेगा और कर्माशय बनेगा तो फिर जन्म भी मिलेगा मिथ्या ज्ञान से युक्त हो करके जब हम कर्म करते हैं तो कर्माशय बनेगा और वो कर्माशय हमें फल भी देगा और फल देने के लिए शरीर आवश्यक है भोगायतन शरीर है जन्म आवश्यक है तो जन्म भी आएगा हम जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और जन्म के बाद क्या है दुख जन्म होगा तो दुख होगा जन्म नहीं है तो दुख नहीं है ये ठीक है कि जन्म में हमें सुख भी बहुत मिलता है लेकिन हम दुख से निवृत्ति चाहते हैं तो जन्म से ही निवृत्ति हमारे को करनी पड़ेगी ये भी एक तत्वज्ञान की बात है कई बार हम ये परिकल्पना करते हैं कि शरीर के रहते रहते भी तो हम दुखों से रहित हो सकते हैं ऋषियों का निर्देश है उनका निर्णय है और हम भी विवेचना करेंगे तो इसी निर्णय पे पहुंचेंगे जब तक शरीर है दुख तो कुछ ना कुछ कम या अधिक बना रहेगा ऐसा असंभव है कि शरीर के रहते रहते हमारा सारा दुःख चला जाए और कुछ नहीं तो भूख प्यास सर्दी गर्मी कीड़े मकोड़े मच्छर दुख दुख दुख दुख होगा, आध्यात्मिक हो हो हो सकता सकता सकता है, हो सकता है, है। है तो कुछ कुछ कुछ भी शरीर तो रहेगा, हाँ, अगर हम धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, तो हमें वैसे दुख नहीं होंगे जैसे किसी सामान्य व्यक्ति को होते हैं बात बात में क्लेश बात बात में झगड़ा वो नहीं होगा ये तो ठीक है लेकिन पूर्ण दुखों की निवृत्ति शरीर के रहते हो नहीं सकती तो इसलिए अगर हमें अब उल्टा चलिए अगर हमें दुखों से बचना है पूरी तरह दुखों की अत्यंत निवृत्ति जो कि संख्य दर्शन कर शुरुआत में यही कहते हैं दुखों की अत्यंत, अत्यंत पुरुषार्थ है वो की वो बात है यहाँ पर अगर दुखों से बचना है पूरी तरह तो जन्म से भी बचना होगा हमें ऐसा उपाय करना होगा कि हमारा फिर से जन्म नहीं हो पुनर्जन्म नहीं हो यानी मुक्ति हो जन्म मरण के चक्र से छूटना ये भी मुक्ति का ही मतलब है मुक्ति होती ही तब है जब हम जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं तो दुखों से निवृत्ति कब होगी जब हमारा जन्म नहीं होगा तो अब वो प्रवृत्ति यही रखता है अब कोई व्यक्ति कहता है नहीं मैं तो बहुत जन्म लू क्यों लू जन्म अगर लक्ष्य ये है कि साधना करूं ताकि मैं जन्म मरण के चक्र से छूट जाऊं ऐसा तो जन्म लेने की इच्छा ठीक है मैं अगला जन्म और चाहता हूँ अभी मैं जीवन मुक्त नहीं हुआ अभी समाधि ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है तो मेरे को जन्म चाहिए ऐसा जन्म तो जन्म मरण के चक्र से छूटने के उद्देश्य से है ये तो मिथ्या जान नहीं है तो ठीक है लेकिन कई जने ये मन में बना लेते हैं नहीं मैं तो ऐसे ही जन्म लेता रहू दिन दुखियों की सेवा करता रहू वेदों का अध्ययन करता रहूं, परोपकार करता रहूं, यज्ञ करता रहूं, गायों की सेवा करता रहूं, राष्ट्र के लिए करता रहूं, मैं तो बस यही चाहता हूं, मैं क्योंकि मैं तो परोपकारी हूं, मैं अपने लिए नहीं चाहता क्योंकि जो मुक्ति चाहता है वो कैसा व्यक्ति है अपने लिए चाह रहे हैं उनको उसमें स्वार्थ दिखाई देता है ये तो मुक्ति वे अपने लिए कर रहे हैं तो ये तो स्वार्थी व्यक्ति है स्वार्थी व्यक्ति अच्छा नहीं है न मैं तो परोपकारी ही करूँगा और परोपकार के लिए शरीर चाहिए बस मेरे को तो जन्म मिलते रहें मिलते रहें ऐसे कहने वाले समझने वाले भी आपको आध्यात्मिक और अच्छे व्यक्ति बहुत मिल जाएंगे लेकिन ये यहाँ पर इतने अंश में ही चुक रहा है ये मिथ्या जन्म आ रहा है दुख से पूर्ण निवृत्ति ही हमारा अंतिम लक्ष्य है और उसके लिए जन्म से हमें जब तक जन्म है तब तक हम ये परोपकार सेवा ये सब चीजें करेंगे लेकिन जन्म से छूटना ये लक्ष्य होना चाहिए तभी दुख से छूट पाएगा। अब मन में मान लिया कि नहीं जन्म मरण लेता रहूंगा बड़ा आनंद है तो जन्म रहेगा तो साथ में क्या चीज रहेगी जन्म नहीं हटाए तो क्या नहीं हटेगा दुख तो तो हटेगा ही नहीं भले ही कितना भी अच्छा व्यक्ति हो परोपकार कर रहा हो बहुत महापुरुष हो कुछ भी हो अब यही एक मिथ्याजान साथ में रह गया कि नहीं शरीर तो चाहिए शरीर तो रखना है मेरे को तो दुख भी रहेंगे साथ में तो दुख को हटाना है तो जन्म हटाना होगा और जन्म को हटाना है तो प्रवृत्ति को हटाना होगा प्रवृत्ति मतलब सकाम कर्मों को हटाना होगा सकाम कर्म पुण्य अच्छे अच्छे करते हुए कभी जन्म मरण से नहीं छूट सकते बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं बहुत दान कर रहे हैं कितना भी कर रहे लेकिन अगर वो सकाम है जन्म मरण से कभी जन्म छूट ही नहीं फिर जन्म मिल जाएगा तो प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से बचना है तो कैसे बचेंगे काम कर ले वो कर में आ जाएगा जन्म मिलेगा और फिर दुख मिलेगा तो कहा क्या हटाना है दोष हटाने और दोष कब तक रहेंगे दोष कब तक नहीं हट सकते जब तक मिथ्या ज्ञान नहीं हटेगा और मिथ्या जान कब तक नहीं हटेगा जब तक कि तक तो नहीं हो जाएगा। ये इनकी पूरी दृष्टि इन दो सूत्रों के अंतर्गत क्या यह बताना चाहते हैं क्यों ये बताना चाहते हैं क्या इनकी सोच है अब आगे तो बस इसका विस्तार है तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे